अब पांच ऋचा वाले 76वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से फिर स्त्री पुरुष कैसे वरते हैं? इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे बुद्धिमान जनों जैसे बिजली आदि अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही स्त्री पुरुष मिलकर गृह कृत्यों को सिद्ध करें भावार्थ जो गृहस्थ जन किया है संस्कार जिनका ऐसे पदार्थों का विधा नहीं नाश करते हैं वे लक्ष्मीवान होते हैं भावार्थ किया विवाह जिन्होंने वे स्त्री पुरुष प्रातः मध्यां सायं समयों में रात्रि को कल्याण करने वाले कर्मों को सुखों से प्राप्त हों कभी आलस्य मत करें फिर गृहस्थों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो गृहस्थ जन गृहस्थ्रम से कर्मों को पूर्ण रीति से करते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से ऐश्वर्य को प्राप्त करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग यथार्थ वक्ताओं के उपदेश से राजा की न्याय व्यवस्था के साथ वरताव करके न्याय से उत्तम पुरुषों को और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं वे अधिष्ट पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में अग्नि अश्वी राजा और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के साथ संगति जाननी चाहिए यह 76वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 77वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राजा और उपदेशक जन दिन में शयन रहित और जिनकी विद्वान जन स्तुति करते हैं उनके सत्संग से आप लोग कांक्षा सिद्ध करो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे शेष प्रहर में उठकर जैसे नियम से अंतरिक्ष और पृथ्वी वर्तमान हैं वैसे व्यवहार करके सबकी रक्षा करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विमान आदिकों को अग्नि और जलादिकों से चलावें तो वे विमान आदि मन और वायु के सदृश शीघ्र जाकर लौट आवें भावार्थ जो अग्नि और जल से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं वे जगत का रक्षण करके संपूर्ण दुख के नाश करने योग्य हैं फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विशे को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है, जैसे यथार्थ वक्ता जन्न सब के साथ वर्ताव करें, वैसे इन सब लोगों को वर्ताव करना चाहिए। इस सुक्त में अग्नि जल विद्वान और राजा के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 77वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 78वें सुक्त का आरंभ किया है उसके प्रथम मंत्र से फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विमान में हंस के सदृश अंतरिक्ष में जा आकर विरुद्ध आचरण का त्याग करके सत्य की कामना करते हैं वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य और बिजली को सिद्ध करते हैं वे हरण के सदृश शीघ्र जाने के योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है उपदेशक जन संपूर्ण शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदृश मानकर और सब जगह भ्रमण करके सत्य उपदेश से कृतकृत्य करें फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वानों के अनुकरण से सरल स्वभाव को स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो लोग यथार्थ वक्ता अध्यापक और उपदेशकों की इच्छा करिए और जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है वैसे ही अंतःकरण से अविद्या को दूर करिए इसके अनंतर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ विद्वानों की योग्यता है की बुद्धि के देने से अविद्यादि भय के कारण डरे हुए को भय रहित करके तथा संसार में मोह और अधर्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें कैसा गर्भ और जन्म इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ के विवाह करें तो दसवें मास में प्रसव हो ऐसा जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वही गर्भ और उसमें स्थित बालक उत्तम होता है जो 10वें महीने में होता है भावार्थ वे ही संतान उत्तम होते हैं कि जो 10 महीने पूर्ण हो जब तक तब तक गर्भ में स्थित होकर प्रकट होते हैं इस सुक्त में अश्विपद वाच्य स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 78वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 79वें सुक्त का प्रारंभ है इसमें स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्रातर वेला दिन को उत्पन्न करके सबको जगाती है वैसे ही विद्या युक्त स्त्री अपने संतानों को अविद्या के सदृश वर्तमान निद्रा से उठाकर विद्या को जानती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे प्रातर वेला सबको सुख में बसाती है वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री आनंद युक्त गृह आश्रम में सबको बसाती है भावार्थ जो स्त्रियां पात्र वेला के सदृश श्रेष्ठ गुण वाली हों तो सबको आनंद में बसाने के योग्य होती हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे अग्नि पात्र वेला के करता हैं वैसे ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे प्रातः काल के किरण समूह अपने तेज से सबको ढांपते हैं वैसे ही शुभ गुण वाली स्त्रियां अपने शुभ गुणों से सबको आच्छादित करती हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है वही प्रशंसित स्त्री है जो पिता और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित करे भावार्थ जो विद्वान जन सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं वे प्रातः काल के सदृश प्रकाशित यश वाले होकर सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊषा उपकार करने वाली होती है वैसे ही शुभ गुण कर्म और स्वभावों के सहित स्त्री आनंद की उपकार करने वाली होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो स्त्री और पुरुष मंद आलसी और चोर नहीं होते हैं सूर्य के सदर्श प्रकाशित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे स्त्री जनों जैसे उशर रेला थोड़ी भी बड़े आनंदों को देती है वैसे तुम हो वो इस सुक्त में प्रातः और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 79वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 8वें सुक्त का आरंभ है इसमें स्त्रियों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे बुद्धिमान पति उषा काल आदि पदार्थों की विद्या को जानकर क्षण भर भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत करते हैं वैसे ही स्त्रियां भी व्यर्थ समय न व्यतीत करें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो स्त्रियां प्रभात वेला के सदृश अपने पति आदि को सूर्योदय से पहले जगाती गृह और बाहर के मार्गों को साफ करती आते हुए पतिओं को हाथ जोड़ के आगे खड़ी होती और सब काल में विज्ञान को देती हैं वे ही देश और कुल को शोभन करने वाली हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे पतिव्रता विद्या युक्त और चतुर स्त्री गृह को प्रकाशित करने वाली होती है वैसे ही प्रातर वेला ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सती स्त्री गृह आश्रम के मार्ग को प्रकाशित करके संपूर्ण सुखों को प्रकट करती है वैसे ही प्रातर वेला वर्तमान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जैसे कुलीन स्त्री जलादिकों और इंद्रियों के निग्रहों से बाहर और भीतर से शुद्ध गृहस्थान धारक को नदत्त करती हुई सबके शरीर की रक्षा करती है और गृह के कृत्यों में चतुर है वैसे ही पात्र वेला होती है